मृत्युपदम अज्ञान उच्छेतव्य तत्सारो यहां च मृत्युपदम अज्ञान उतव्या तंत्रो ही संसारो यत उस प्रत्येगात्मा के जिज्ञासु को इसलिए क्या करना चाहिए इस मृत्युपदम अज्ञान मृत्यु स्पर्श ज्ञापित जो अज्ञान है उसको उच्छेदन कर देना ही चाहिए नाश कर देनी चाहिए इस ज्ञान को, इसके लिए ही प्रयास करना चाहिए के जिज्ञास जिज्ञासु के लिए केनो केरम्भ किया गया है इसे तेना उस, उस जिज्ञासु के द्वारा मृत्यु पद बौद्ध संज्ञान का नाश करना ही चाहिए क्योंकि तत्तंत्रो ही संसारो यथ यथा मैंने क्योंकि जो है तत्तंत्र मेरे अज्ञान अधीन ही यह सारा संसार होता है ही मन यथा जिसलिए कि यह संसार अज्ञान के अधीन है अज्ञान नष्ट हो जावे तो तय संसार अपने आप आपके लिए समाप्त हो जाएगा अरे अज्ञान कहां से टपक गया क्योंकि जो है तो कहा सकता है ना पूर्व पक्षी कहा सकता है कि आत्म तो आत्मनिरूपण जो है के जो किया जा रहा है, किया जा जा रहा रहा है है आरंभ इसी हेतु आपने बताया तो आत्म तो स्वरूप जो विज्ञान है वह इस अध्याय में जो कहा जा रहा है वह तो विज्ञान के द्वारा जो प्राप्त होने पर क्या हो सकता है तो यह अज्ञान का नाश ही उसका फल है बताश क्यूँ करना चाहिए क्योंकि अज्ञान ही इस संसार का से परस्पर हेतु भाव जोड़ देना है अनुय के द्वारा यह निश्चय हो जाता है अज्ञान अधीन संसार की प्रसिद्धि है जिसे उसके उच्छेद के द्वारा आत्यंतिक संसार का उच्छेद क्या होना ही हाँ ब्रह्मज्ञान का इसके नोपरिषद का मुख्य फल है मृत्यु का कारण आत्मज्ञान को उच्छेद करने की इच्छा जो आपने कहा मृत्यु कारणम आत्मज्ञानम मृत्यु का कारण क्या है संसा अज्ञान के कारण क्या है आत्मा का अज्ञान है इसलिए उसको तो उच्छेद करने की इच्छा होनी चाहिए तो आत्मा के जिज्ञासा जब वैसा पैदा हो जाता है तब वही जो कहा गया वह उचित नहीं पुरुप कह सकता है आत्मजिज्ञासा जय दीजिए उत्तम तथा सब क्यों अहम प्रत्यय नहीं वह आत्मनो अधिगत अहम इस प्रत्यय के द्वारा ही आत्मा हो गया आत्मा तो सभी को ज्ञात है मैं आत्मा सब जानते हैं अहम कहने से ही अहम अहम पद पद का कथन करने वालों को पद ज्ञान जो उस में है उस ज्ञान का क्या है आत्मा ही है ही आप तो सब भी जानते हैं इसे कहते भी है जो कोई आत्मा अभी मर जाते क्या कहते किसकी आत्मा चला गया इस आत्मा चला गया वो चला गया देव, देव चलाने का मतलब क्या देव संज्ञा जिस आत्मा को हो रहा था वो आत्मा ही चला गया ऐसा करते तो सब जानते हैं उस आत्मा को तो है ना फिर भी संसार तो माने उनको जो लोग आत्मा को सामान्य रूप में जान रहे हैं फिर भी उनके लिए क्या है अज्ञान भी है और संसार भी है मिटा तो है नहीं इसीलिए आपके जब कहना उचित नहीं है ऐसा आशंक होने पर कदम नहीं, नहीं। अनधिक तत्वाद आत्मनो वास्तव में आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप है ना वह आज तक अधिकत नहीं है युक्ता तत्वादी धन विषय जिज्ञासा इसलिए युक्त है उसको जानने के लिए उस आत्म विषय की जो जिज्ञासा मुख्य जिज्ञास को होता है तो वो उचित ही है क्योंकि उनकी आत्मा का ज्ञान होना चाहिए जिसके द्वारा ज्ञान का नाश हो जाता है तादृश आत्मा का ज्ञान अभी नहीं है जिस प्रकार का आत्मा ज्ञान आपके पास है वह वास्तव में कैसा है वह परिच्छि आत्मा का ज्ञान है गमना गमन करना तो आत्मा चला हो गया अरे जाने आने वाला थोड़ा आत्मा है इसे आपका जिस आत्मा ज्ञान है वह आत्मा कैसा है जाने आने वाला है ना वो क्या आपका वास्तविक स्वरूप है अतव उस ज्ञान से आपका अज्ञान का नाश कभी नहीं हो सकता ऐसा जो आत्मा का ज्ञान है वो अज्ञान का पर्व मित्र है शत्रु नहीं है हाँ। क्योंकि यदि आप सोचोगे आत्मा परिच्छिन्न है स्वर्ग आदि जाने आने वाला है तो अज्ञान बहुत खुश होता है कि आपसे अज्ञान प्रसन्न रहेगा पर तो यह आदि बहुत बढ़िया है हमारे अनुसार चल रहा है क्योंकि आत्मा को भ्रम मानता नहीं नहीं। और नित्य अजर अमर इत्यादि मानता नहीं पुनर तो पुनर वाला है, है, है। इसीलिए वो कैसा है वो अज्ञान का मित्र है अज्ञान का विरोधी नहीं है और जिस आत्मा का ज्ञान हम कथन करने जा रहे हैं वो आत्मा का ज्ञान वो अज्ञान का विरोधी वस्तु इसीलिए और जिस आत्मा का ज्ञान की आप बात कर रहे हो वह कर्म का उपयोगी है मोक्ष का उपयोगी नहीं है। पूर्व पक्ष तब गता है पहला सूत्र आरंभ होता है वाक्यों पर वाक्योपभाष्य में 38 प्रमुख वाक्य आएंगे 38 वाक्य 38। उसका पहला वाक्य है कर्म विशेषानुक्ति तद विरोधित कर्म कारण अनुक्ति पूर्व पक्ष है तद विरोधित सिद्धांत दो भाग में है एक वाक्य पहला सूत्र वाक्य पूरी भाष्य पूरे उपनिषद के ऊपर औदरणिकाग्र कर्म दिया हुआ यहाँ शास्त्रार्थ शास्त्रार्थुभा वाक्य कर्म विशेष अनुक्ति ही तद विरोधित कर्म का विषय में इस आत्म तत्व का कथन नहीं हुआ है इसलिए इसकी जिज्ञासा नहीं होना चाहिए तो सिद्धांत कहते नहीं नहीं तद विरोधित क्योंकि जिस आत्मा का जो चर्चा कर रहे हैं में वह कर्म का ही विरोधी है ना इसलिए आत्मा का वहां चर्चा हमने नहीं किया है की चर्चा कर्मकांड कांड का बीच में नहीं किया गया है क्योंकि ये जो उपषद कैसे है ये कर्म का विरोधी है तद विरोधी कर्म विरोधित्वाद ये जो आत्मज्ञान है वह कर्म का विरोधी है आत्मज्ञान की चर्चा कर्म के प्रसंग में नहीं हुई है पूर्व पक्ष की व्याख्या पहले करेंगे विशेष रूपन लायक तत्व आत्मतत्व ऐसा जो आप कार्य हो उसको कर्म कांड के प्रसंग में अवचनम नहीं कहा गया इसलिए अप्रामाणिक क्योंकि हमारे मत में मरा से क्रियाक्यम अतदर्थ नाम से तो कहता है ना आमरा क्रियाक्यम अतदर्थान हाँ। आमनाय कहा वेद है कर्म पर होता है क्रिया परकी है भावना पर और जो भावना के संबंधी नहीं होता वो सब अन्य अतदर्था माने उस भावना उस क्रिया के प्रयोजन में लागू नहीं होने वाले जो पदार्थ है जो भी कहे गए हैं वे सब अनर्थ है और ये जो आप पूरा वेदांत है ये वेदांत कर्म का विषय में नहीं कहा गया। इसका मतलब प्रामाणिक है निरर्थक है इसको पढ़ना ही नहीं चाहिए वेद काल है कहा तुम इसके पीछे पढ़े हो भेज दोगा कर्म कांडमान से कहते व्यर्थ है इससे कोई अर्थ नहीं निकलता जदिक से अधिक मान लो यजमान का स्तुति तुम ब्रह्म हो कर तुम तो ये सब स्तुति है झाड़ू तुम यजमान हे यूप तुम सूर्य हो आदित्यूप उसी प्रकार हे यजमा तत्मसी तो तो ये ऐसे पूरी अर्थ वेदांत को अर्थवाद रूप से लेना चाहिए ऐसा कर्म कर्मकांडी पूर्व पक्ष रूप में कहा जिसलिए कर्म का तो विषय में कहा हुआ नहीं है अतिकेत आत्म नहीं यथावत विज्ञान कर्मणा वृद्धिते थे क्यों इसे है दीक्षित ऐसे पूर्व पक्ष कहता है तो सिद्धांत कहते हैं आत्म नहीं यथावत विज्ञानम आत्मा का जो यथार्थ विज्ञान है यथावत जैसी है उसके असली रूप जो तुम जान रहे हो आने जाने वाला परिचय वगैरह वगैरह वो नहीं उसका यथावत जो आत्मा का ज्ञान है वो विज्ञान कर्मणा इसलिए इस पर्दे की बड़ा सुंदर आनंद वर्णन कर रहे हैं अहम प्रत्यक्ष मनुष्यत्वादी समानाधिक व्यतिरिक्त आत्म प्रमापक सिद्धेर वादना भी प्रतिवर्षणाच युक्त जिज्ञासा करता क्योंकि हमारे मत में यह ब्रह्म जिज्ञासा करना उचित है क्योंकि आम प्रत्येक कोई कहता है मनुष्य है कोई कहता है शरीर है कोई कहता इंद्रियां है कोई कहता है मन है कोई कहता बुद्धि है, है कोई कहता है क्षणिज्ञान है बड़ा लड़ाई झगड़ा है अहम प्रत्ये क्या चीज है कोई सही सही जानता ही नहीं इसलिए यह जिज्ञासा का विषय बनता है निश्चय ना उसका जब तक निश्चय नहीं हो तब तक तो जिज्ञास का अधिक अधिक नहीं अधिक नहीं।, नहीं है मनुष्य शरीर आदि से भिन्न विशुद्ध निर्गुण निराग निष्क्रिय इत्यादि रूप आत्मा का, का बोध करना असंभव है इसलिए और वादना विप्रतिपत्ति दुष्वाच वादियों में अहम वृत्ति आत्मा को लेकर बड़ा लड़ाई झगड़ा देखने को मिलता है कोई कुछ कोई कुछ कोई, कोई, कोई कुछ कहते हैं इसलिए करना उचित ही है तथापि तो फिर भी है। कांड में कहीं नहीं कहाना है आत्मा के बारे में जो आत्मा तुम बोल रहे हो फिर काम का नहीं है प्रमाणिक कर्मकांड देह व्यतिरिक्त विधि अपेक्षित रखते कर्मकांड इतनी जरुरत है हमको से भिन्न आत्मा है जो स्वर्ग वगैरह आता जाता है इतना जरूरत है उतना तो सब जानते हैं ना तभी सब कर्मकांड कर रहे पूजा पाठ करते हैं हमें स्वर्ग जाना है जो मरता है सब यही कहते हैं अपने बाप जो मरा हुआ वो स्वर्ग चला गया सब जाते स्वर्ग जाना कौन नहीं चाह रहा और सभी मानते शरीर से भी कोई आत्मा है और वो स्वर्ग जाता है इसे मेरा बाप मर करके स्वर्ग चला गया सब कहते हैं इतनी ही हमें झुरुत है उतना ज्ञान तो सबके पास है ना इसे तुम्हारे भ्रम ज्ञान से क्या मतलब है कहता है इसे पुनः इस कोई जरूरत नहीं है कथम जिज्ञास उपनिषद आरभते इसलिए जिज्ञास के लिए प्रसार आरम्भ किया गया ये आपने जगह कैसे कर दिया इत्यासा कर्शि अस्थि गृहरी परलोक संबंधी आत्मातावदना चोदना भी अपेक्षित ना ब्रह्म तो बात ठीक तुमने कहा यह हम भी मानते हैं वेदांत के जवाब में कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो हम भी इतना मानते जरूर है अस्तित्य व्यतिरिक्त आत्मा देहाज से भिन्न परलोक का संबंधी आत्मा होता है इतनी ही ज्ञान की जरूरत है स्वर काम आदि विधियों के लिए इतनी अपेक्षित है यह बात हम भी मानते हैं न तो जीव ब्रह्म भेद है यह ज्ञान वहां अपेक्षित नहीं है बल्कि ज्ञान जैसे आएगा तो कर्म ही खत्म हो जाएगा तो है न सूर्य आ जाए वह अंधकार अपने आप खत्म तब तो जाए जीवर में हो जाएगा अपने तो कर्मन सब चला जाएगा इसलिए वहां इसकी चर्चा नहीं किया अच्छा है नहीं तो कर्म खत्म हो गया इसको दूर रखा गया कर्म से लास्ट में हर वेद के अंत भाग में लगभग लगभग रख दिया शुरू में रख देते सबसे पहले इसी पढ़ लेता आदमी फिर बाद कौन कर्म काट निष्ठा हो जाती नहीं होती है ना अर्जुन जैसे हो जाते सब तो वहां तो कृष्णता संभाल लिया हाँ चल कौन कृष्ण संभालने वाला सब डुप्लीकेट अर्जुन के घूम रहे झूठी विरक्त होकर के जो घूम रहे हैं, है ना वेदा सुन सुन करके सब भ्रष्ट हो रखे हैं क्योंकि अनधिकारी है और उसको जो जबरस्ती सुन रहे हैं श्रद्धा ही नहीं जबरस्ती सुन रहे हैं कैसे होगा काम बहुत मुश्किल काम है सब काम में फिर भी सुन रहे हैं? अब उसका दुरुपयोग होगा होगा क्या फिर भी सुन रहे आप हो आप अधिकारी हो आपका अंतरण उसके लायक नहीं है फिर हम सुन लेते हैं तो कूड़े के शब्दों को डाल दिया और उसका दुरुपयोग करेगा अहंकारी बन जाएगा आदमी का अहंकारी तो आज दुखी करता है अभी कहेंगे अहंकारी कारण है सब दुखों और अभिमान छोड़ना कोई नहीं चाहता दुर्भिमान कोई नहीं छोड़ मैं मुख हूं मैं ये हूं मैं वैसा हूं मैं वैसा हूँ हु, ये हूं मेरे से बढ़िया कोई नहीं ये सोचता हर आदमी यही सोचता मेरे से बढ़िया कोई मेरे से कोई नहीं सेवा करता ये भी सोचते हैं यही नहीं सोचते तुम क्या सेवा कर रहे हो उल्टा काम करते हो और सेवा भी करते हो कहते हो सेवा भी करना नहीं जानते लोग और सेवा करने के अवसर भी मिलता है तो अवसर को खोते भी हैं अवसर लेकिन खो जाते ढंग से करते नहीं कि अपना चाहिए ना अपना भाव होना चाहिए गुरु के आश्रम में क्या आचार्य का आश्रम जहां भी रहे हम तो कहते गुरु है आचार्य छोड़ा हम तो दूसरे जगह मेरा करानी जगह पढ़े वहां पढ़े ही नहीं जहाँ रहते रहे बनारठ में वहां पढ़ते ही नहीं बाहर पढ़ते थे और रामदयालगिर जी के पास थे दत्ता तेरे मठ में बाहर जगह पढ़ते थे लेकिन फिर जहां रहे उसको अपना मान जहाँ जाते तो वहां उनका सेवा करनी ही है जो तो वहां पढ़ रहे हैं ना वहां तो सेवा करना है गुरु जी हैं गुरु जी की सेवा करनी है अच्छे गृहस्थी गुरु है तो उनकी करनी पड़ेगी करना तो है विद्यापान है तो। किया एक ध्वनि कई गृहस्थी गुरु थे हमारे व्याकरण तो लोग पूरे गृहस्थ गुरु उनसे पड़ा मीमांसा के गुरु गृहस्थी गुरु थे न्याय के गुरु एक तो संन्यास एक तो गृहस्थी गुरु और लोग जो कहते हो सब काम कर पाते अरे गुरु ने तो कहे हमको पुरस्कार दिलाना पड़ेगा तुम्हारे पटार राम शास्त्र संबंध है ना वो कमेटी के चेयरमैन है पुरस्कार वितरण का विद्वानों के लिए तो हमारे पैसा डला करके हमको दिलाओ मैंने कहा अच्छा गुरु गुरुदक्षिणा फसाद अब क्या होगा मेरा काम अब गया फिर हमने किसी दर बड़ा खुश कराया पटार राम शास्त्री जी को प्रसन्न कर दिया और जब प्रसन्न रहे एक दिन पूछे भाई तुम तो इतना बढ़िया पढ़ रहे हो हम प्रसन्न है बड़ी सेवा भी कर दे लाइब्रेरी वगैरह हमें बहुत चकाचक कर दिया इन ऑर्डर में था और ठीक ऑर्डर में था उन्होंने कहा लगो हर छुट्टी में लगा रहे दो तीन तीन चार चार घंटे सारा सेटिंग करके दिया खुश हो गए तो हमारे गुरुजा आप खुश हैं तो मैं एक बार कहूँ कहो मेरे कुछ नहीं चाहिए आपसे मेरे को तो आपका आशीर्वाद मिल ही रहा है आप प्रसन्न है तो आशीर्वाद है इनके अलावा मैं कुछ चाहता क्या चाहते हो मैंने कहा ऐसे हैं हमारे सूर्दास जी हैं है, महेश चंद्र शास्त्री जी जो व्याकरण को पढ़ाते हैं और रिटायर्ड हो रहे हैं उनको चिंतावनी पुरस्कार दिलाना है ये आपके हाथ में वो देखते रहते क्या मांग लिया फिर कह ठीक है तुम्हारे गुरु हैं वो भी उनके भी तुम कह रहे हो कर दूंगा उसी साल कर दूंगा मैंने कह बच गया मैं <laughs> तो बस गया था नहीं करता तो मुसीबत था नहीं होता था। हो गया तो अच्छा मैंने ऐसे ऐसे कठिन परीक्षाएं भी आए भगवान ने पार भी दिया और यहाँ तो उल्टा सेवा करने का मौका मिले तो आपस में लड़ाई कर। करते करके मैं मैंने करूँगा मैंने करूँगा ये करूंगा वो करूंगा ऐसे करूंगा वैसे करूँगा बीस पौधे को पानी देना है तो पांच बजे काड़ तो के फेंक ही दे, देना ना पड़े पानी <laughs> कम को देना पड़ेगा ना हम पौधे तो रहेंगे तो साहब पड़ जाएंगे जरो तो से माल डालो वो फेंक दे पेशाब कर दो चली जाए पौधा ऐसी सेवा करने वालों को क्या फल होगा तो इसीलिए ये आसान नहीं है जो पूर्व पक्ष बहुत तगड़ा है बिल्कुल ठीक कहता है कि सभी अधिकारी सब कर्म के ही अधिकारी भगवदगीता से जोर पूरा दिया कर्म के लिए कर्म के अधिकार निष्काम कर्म योग कर्म जितनी कर सके तब अंदर शुद्ध होता है तो अधिकारी बन पाता है या पूर्व पक्षी कर आता है कर्मकांड देवी विद्यापेक्षित रूपित पुनर्जिज्ञास नहीं कि वहां जरूरी है क्योंकि तो का तो माना गया उचित हैंग्रवाकृणी अस्य संग्रवाक्य का कर्म विषय चाउक्ति तद विरोधित व्याख्या है अस्य जिज्ञास इत्यादि के दर हम लोग पढ़ रहे हैं आप कहते हैं कि यथावत विज्ञान आत्म ही क्योंकि ही यह हिमन क्योंकि आत्मा का जो यथार्थ ज्ञान है जैसा वो तो आत्मा वैसा जो समय विज्ञान है वह विज्ञान जो है कर्म के साथ होता है विरोध करता है कि ब्रह्म आत्मा विज्ञापिता क्योंकि निर्दिश जो ब्रह्म स्वरूप है वो आत्मा का वास्तु स्वरूप है यही यहाँ पर ज्ञापन कराने के लिए इच्छित है के द्वारा निर्दिश किसी भी प्रकार की उपाधि उपाध्यादि उपाधि रूपा अतिशयम से रहित ऐसा निर्दिशय ब्रह्मस्वरूप निरुपाधिक ब्रह्मस्वरूप को, को बोध कराना ही ज्ञापन कराना इष्ट है इस परिषद के द्वारा तदेव ब्रह्मत्म विद्धि नैदम इधम उपास चौथा मंत्र में आया ना पहली बार नईदास नेदम नेदम नेदम ब्रह्मत्तम विद्धि उसी को भ्रम करके तुम जानो इसे नहीं जिसको तुम इधम रूपेण ग्रहण करते हो और जानते हो एक चार चौथा नहीं स्वराज्यभिषिक्रमत्म गमिता कंचन नमितुमिच्छति अतो ब्रह्मास्मिति संबुद्ध न कर्म कर दे। देखिए जो व्यक्ति स्वराज्यभिषिकता जो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित ब्रह्मत्तम गमित ब्रह्मत को प्राप्त कर दिया वह कंचन नमितुम नहीं इच्छा किसी को नमस्कार भी नहीं कर सकता भेद रहा नमस्कार स्व से ज्य पूज्य हो तब नमस्कार होगा ये से भिन्न कुछ रहा ही नहीं तो किसको नमस्कार करेगा कभी नमितुम अपनी नहीं इच्छती नमस्कार करना भी वो नहीं चाहता नम के टिप्पण बड़ा सुंदर है इव करना देखिए पश्चात आचार आचारिप तुम वो आचार आचार आचार है अनुमति क्योंकि नीचे और भी नच है कि धातु धातु जे केवल नम से सीधे नमितु तो को ग्रहण करना नमस्कार के समान अन्य भी क्रियाओं का सारी क्रियाओं को निषेध करना यहां पर सारी क्रिया कहां होती है भेद में अभेद में तो कोई क्रिया नहीं होती है इसलिए आचरित करके सकल क्रिया आचरण को निषेध करना इष्ट संजिघित संग्रह कर लाभार्थ शुद्ध रहता है तो क्या नमस्कार मात्र रहते आप तद्दत सकल क्रियाओं का आचरण आप कैसे रह सकते थे नहीं ले पाते ना इसे जान कर करके या आचार करके निपुणी विषदम कहते हैं चिंत्य ऐसा भी नहीं कहना यदि नम धातु से करते सीधे तब तो इटागम चिंतित था यदि कर दिया अनिकाश धातु तो हो ही गया अनिकाश धातु सेट हो जाएगा तब इट करना कोई गलत भी नहीं रहा इसे पक्ष है इट करना सही कब है गलत कब है नम दास तुमन कर दे तो इट करना गलत था नम से फिप फिप से फिर तुमन करेंगे तब इट करना गलत नहीं है इसे कहते हैं चिंतिया, ऐसा कहने वाला स्वयं चिंतित हो जाता है वह वा वास्तव में अचिंता निपुण विचार करने में निपुण नहीं है वो आदमी ऐसा समझना चाहिए अतो इसीलिए हम ब्रह्मास्मित सम्बुद्ध आम ब्रह्मास्म से जो जान लिया है ऐसे व्यक्ति को न कर्म कार्य तुम शे उस व्यक्ति से कोई भी व्यक्ति कर्म करा ही नहीं सकता कर्म करा नहीं सकता न कर्म कार ही तुम शक्य थे घम घाते थे हम किसको किस किससे मरवा सकता है और स्वयं किसको मार सकता है अर्थात नहीं कर सकता है कुछ भी नहीं कर सकता वह भी हनन क्रिया बोलिए भी उपलक्षण है सर्व क्रिया का नी आत्मा अवाद्ता ब्रह्म मनमृति प्रोजनमति पश्यपोड़ी का ऋषि ब्रह्मस्व आत्मपन विजि्ञापेशस्तो कथमेवता कर्मण विरोध इत्याश्य मह नही इत्यादी न देंताो हि यागौ ब्रमित सर्वेता पशु भावृत्त कथम देवता है कि देवता का आराधन रूपा का नाम याग होता है और जो याग है देवता का आराधन रूप होने से जो ब्रह्मविता है पशु तो देवता रूप हो गया है ब्रह्मविच्छा सर्व देवता सर्व देवता हो गया है पशु भाव अच्छा व्यावृत्ता और पशु भाव से रहित भी है खत्म देवता फिर वो देवता प्रणाम आदि कैसे करेगा आह्वान करना उनको आसन देना एक करो वो करो देना लफड़ा कैसे कर स्वयं ही सर्वदेव भाव गया सर्व ब्रह्मांड रूप को प्राप्त कर गया स्व बिन कुछ भी नहीं सर्व मिथ्या उसके साथ उसके अंदर ही कल्पित है बहिरी उद्भूतान यथा निद्रया है नर्पण दृश्यगरी तुल्य निजा दर्गत पश्चन्नाया बहिरोधुतम यथा निद्रया इसीलिए वो किसी को प्रणाम नहीं कर सकता ब्रह्म तत्व ज्ञान कर्म नित्य विरुद्ध कर्म कोई कहे कर्म से विरुद्ध होने से श्रुति के द्वारा मानो ब्रह्म तत्व तो ज्ञान के उपदेश के द्वारा अर्थत कर्म को नित्य त्याग करने के लिस्ट कर दिया है अत कोई कर्म अनुष्ठान नहीं करेगा या होगी नहीं नहीं नहीं जिज्ञासा हेतु तेरा तो अभिमता कर्मकांड संबंध असंगत जिज्ञासा है, तो आत्मा का कर्मकांड के साथ संबंध बिल्कुल असंगत है ऐसे आशा में जवाब दिया कि नहीं नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता तब अगला वाक्य भी होगा कर्म नारंभित क्षेत्र निष्काम संस्कार तो इसीलिए अहंकार को मारने के लिए ही ब्रह्म ज्ञान की जरूरत काल र्यंत आपके अंदर अज्ञान वशादी अंकार अहंकार करता मन्य थे तो करना तर तर जब तक कर्तवादी रहेगी कर्म करना पड़ेगा और कर्तृत्व तब रहेंगे अहंकार रहेगा और अहंकार तब तक रहेगा जब तक अज्ञान रहेगा अज्ञान को तब तक नाश नहीं कर सकते हैं जब तक अहंकार को दबाएंगे नहीं अहंकार को दबाए बिना प्रद्या घुसी नहीं सकती अहंकार सबसे बड़ा बाधक है जैसे होता है ना वो ऐसे करेगा दो तरह के लोग होते हैं जो प्रणाम नहीं करते हैं अहंकारी होगा वो भी किसी को प्रणाम नहीं करता जो ब्रह्म ज्ञानी होगा वो भी किसी को प्रणाम नहीं करता दो ही तरह के लोग केरल के एक राजा था महान अहंकारी किसी को प्रणाम नहीं करता भगवान भगवान कुछ नहीं भगवान हो लोगों तो ने सोचा किसी तरह से जो है ब्राह्मण लोग जो वर्ग वर्ग थे मंत्रिमंडल में ने सोचा किस तरह से जो है राजा का अहंकार को घटाना चाहिए भगवान के सामने झुकवाना चाहिए नहीं तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा देश में उनने कार्यक्रम रखा मंदिर में और उसको बुलाया बुलाया तो ये गया राजा या तो सीदा सीदा गया तो सीधा सीधा गया घुमा घुमा और कहीं ना हाथ जोड़ा न प्रणाम नहीं कुछ नहीं कार्यक्रम अटेंड करके चला आया प्रसाद भी नहीं दिया अरे मैं ही तो आपको प्रसाद बांधता हूँ मैं किसी का प्रसादा मेरे ही ढंग से तो है प्रसाद है मैं ही खिला रहा हूँ देवता को तुम क्या हमको देवता क्या मेरे को खिलाया तो अगले उन्होंने क्या किया फिर वो छोटा सा दरवाजा बना दिया सीधा ना घुस सके झुकना पड़ेगा ना था साढ़े छह फुट का पांच फुट की दरवाजा बना दिया वहां से वो क्या किया नीचे झुक कर झुकाए सिर को नहीं बोना हो करके होकर करके चला गया पंडित बड़ा परेशान हो गया एक क्या हो गया कोई बात एक दूसरी मंदिर बना बढ़िया और गुफा जैसे बना जो तीन फुट का ढाई फुट तीन फुट का दरवाजा तब वो, वो आदमी ने क्या किया राजा बैठ गया यूं झुका नहीं सीधे बैठ गया बैठ गए पैर आगे डाल के अंदर यू करके अंदर चला गया मैंने भगवान के पैर डाल के घुस दिया मैंने खराब हो गया हम डेढ़ फुट की दरवाजा बनानी पड़ेगी कहीं लेट के जाना पड़ेगा ना तब तो यूले सामने लेट जाएगा सर सामने रहेगा जमीन पे झुकावा शास्तांक प्रणाम करता वो चला जाएगा यूँ सोच करके डेढ़ फुट की दरवाजे के एक बना करके स्वागत किया उसको वो बंदा ने उल्टा पीठ पर लेट गया और पैर पे यूँ करते करते अंदर घुस भगवान पर ही परिणाम इतने अहंकार टवंत ब्राहन उसको शाप दे दिया तो अंधा हो जाओ सामान्य सामर्थ्यवान ब्राह्मण अंधा हो गया सही कहानी सच्ची घटना है है केरल का तब फिर उसने उसने माफी मांगा और बड़ा उसके उसके उसके पूजा पाठ उस इतने बनाई बाद में आज तक गुरुवार मंदिर मंदिर मंदिर बना बहुत प्रसिद्ध सब कुछ सही हो गया मैंने ऐसे महान अहंकारी भी कभी किसी को प्रणाम नहीं कर झुकता नहीं ब्रह्म ज्ञान दूसरा जो झुक इसे अहंकार घटाने के अनेकों रास्ते अपनाते हैं लो। एक चीज मैंने देखा हमने कीर्तनकारों में अच्छी चीज एक चीज थी जो देखा हमने इनके यहाँ चेड़ा भी यदि मान लो कीर्तन कर रहा है ना खड़ा होकर भी और उस समय गुरु भी आ जाए वो भी प्रणाम करके बैठेगा, चेड़े का पैर को प्रणाम करके तब तो बैठे दर्शन लेके बैठना बोले चेड़ा खड़ा है भावना रहती साक्षात नामदेव बोल रहे हैं नामदेव से कीर्तन परम्परा शुरू हुई इसे मानते साक्षात नामदेव जी खड़े ये भावना करके वो झुक जाते आजकल जो नाटक करते हैं क्या भगवान जाने अपने अहंकार घटाने के लिए कर रहे हैं क्या भावना कर, कर रहे हैं इन परंपरा वाले कहते हैं ये भावना से हम अपने अहंकार को छाड़ देते हैं हम ये नहीं मानते मेरा शिष्य है तो कोई साधारण व्यक्ति बोल रहा है मानते साक्षात नामदेव जी बोल रहा है इसलिए नामदेव जैसे पगड़ी उड़ी बांध बोल जैसे ड्रेसअप कोके चलो खड़े होते हैं वहां अरे अपने अपने अहंकार से खड़े होते भावना तो करते नहीं मैं नाम तो, तो शायद बच्चा अच्छा हो जाए जि भी हो जाए भावना नहीं करते तो मैंने अहंकार को घटाने की अनेक प्रक्रिया अपने ही जाती है अलग अलग परंपराओं में अलग अलग संप्रदायों में अद्वि संप्रदाय में देखोगे जब भी मंदिर में जाएंगे 21 प्रणाम करना पड़ेगा साष्टांकर्ती तो वगैरह में जाएंगे संप्रदाय वाले मंदिर मैं वहीं से हर क्या करेगा जब भी मंदिर में जाएंगे तो रास्ता ऐसा बना रखें बिना भगवान को सुबह जा नहीं सकती आप वह जाएंगे वहां बनावे हुआ चपूतरा तो उस पर जाएगा महात्मा सष्टांग प्रणाम करेगा फिर खड़ा होगा गोल चक्कर काटेगा का। फिर प्रणाम करेगा 21 बार दंडोर फिर तब माने ईश्वर को अपने आप के अहंकार को अर्पण करने की एक बुद्धि तरीका है हर संप्रदाय वाले अपनी अपनी अलग अलग परंपराए बनाई हम लोग सबको क्या होमो तो नारायण होम नमो ना, नारायण सब नारायण माना नारायण आ रहे हैं ऐसे ओम नमो नारायण स्वागत करते हैं तो भावना भी होनी चाहिए नारायण कौन था हमारे आदिगुरु हम लोग की परंपरा का आदिगुरु का नाम क्या है नारायण नारायण पद भविष्टम शक्ति चुपुत्र पर व्यासौड़ पदम महातम गोविंद योगिंद्र मधा स शिष्यम परंपरा है ना शैव का आदिगुरु नारायण नारायण नारायण नहीं नहीं ये भी उसी है है है ना कोई दिक्कत नहीं उसको भी ले लिया लेकिन आज कल लोगों ने लो क्या कर दिया परस्पर कट्टरवादियों ने सदाशिव समारंभा शंकर्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा सदाशिव तो गुरु परंपरा नारायण समारंभाम है असली परंपरा <laughs> अब मूर्खों ने जो ऐसे लोग बना डाला सदाशिव शिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमां असमदाचार्य पर्यताम वंदे गुरु परंपरा हम इसको बोलते नहीं इसने गलत तो परंपरा विरुद्ध असली चीज बोलो सही बोलो ये कट्टरता गलत हमसे में तो सदा समारो भी क्या कर दी सीता समारंभाम कृष्ण संप्रदाय वाले बोलने लग गए मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंतम वंदे गुरु परंपरा सब ऐसे श्लोक बना लिए अपने आपके उल्टा पर बिल्कुल गलत मही है समझिए ना गलत है ना अहमेव ब्रह्म समझ तो तो ब्रह्मा समझना बार-बार बोलते हैं आसुरी वेदांत है अहम ब्रह्मी न तो हम एव ब्रह्मी गड़बड़े हो जाता है अहम एवं ब्रह्म ले लेते हैं इन लोग और सबको मूर्ख अज्ञानी ऐसे सोचते हैं द्वैत में है साहब में मैं हूं। मैं प्रोत्रपृष्ठ संसार में अब सब मूर्ख ऐसे घोषणा करने वालों को हमने देखा है साफ बोलते थे और कोई नहीं दूसरा सर्वप्रमिष्ठ संसार मैं ही हूं बस ये कौन कहता है हम एव ब्रह्म मान रहे हैं ना तभी तो यदि हम ब्रह्मिचे तो सर्वमिथ्या तो सर्वेश मध्य अहमेव ब्रह्म मानने वाला ही है कहता है मही एकमात्र मूर्ख है कहेगा यदि यदि हम ब्रह्मवास में जगत नास्ती वि यह कहा वह मैश्त कृष्ण बाकी कोई अब्रह्मनिष्ठ है यह सर्व ब्रह्म ही हो गया अधिष्ठान से अभिन्न चित्र आप ये सब ब्रह्मदृष्टिया जब हो जाती है तो भेद दृष्टि रहा नहीं कैसे कहो क्या महिला दूसरा कोई नहीं है वास्तव में ऐसा केवल अपरिपक्व वेदांती लोग है वेदांत पढ़े हैं शब्द रखे हैं और कभी समझे भी नहीं ठीक से वास्तव वेदांत विभिन्न स्तर है ना उस स्तरों को अलग अलग छांट कर सम्यक प्रकार समझे भी नहीं तभी ऐसे होते हैं और ढोंगी बनती है सब ढोंगी निकलेंगे आप अनंत में देखें न, उनका स्थिति क्या होती है वह संसार में फंसता माये जाने फस जा एक नहीं कियों को देखा है कोई ना कोई गद्दी के पीछे पड़े रहते कहीं ना कहीं मिल जाए कोशिश में लगे रहते भागते रहते अपने ही भी विद्यार्थियों में भी ऐसे दो महात्माओं को देखा है जिस तरह से करते हैं और जो है दौड़ते रहे बाहर से हमें कुछ नहीं चाहिए बड़े विरक्त बन रहे हैं धोती भी पहनेंगे घाती भी बनाएंगे विरक्त बस वो वेट हो रहा है टाइम के लिए सारी तपस्या और गति के लिए होती है जिसे बच चलना चाहिए अहंकार इसे बार बार बाज कर जो कहते हैं ना कि इसे बच के चलोगे तभी वास्तव में ज्ञान बच सकता है ब्रह्मिद्या सफल होती है